ओम श्री परमात्म नम अथ पंचदसोव श्री भगवाच ऊर्धमूल अद शाखु छंद सवेदेदर्धमूलम अध शाख प्राहु अव्ययम् चंदा की यानी यह समेदिवय एवं शब्दावस मूलम आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाली वाले अधाखम ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाली अस्व संसारीपल के वृक्ष को अव्ययम अविनाशी राहु कहते हैं वेद चंद जिसके प्रणाली पत्ते कहे गए हैं, तम उस वृक्ष को यह जो पुरुष मूल सही वेद तत्व से जानता है सह वह वेदली वेद के तात्पर्य को जानने वाला है शाखा ुण प्रवृद्ध विषय प्रवाला अधस्य अधस्ूश कर्माबधी मनुष्य लोकेेद अधर्धम प्रति का तरह शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस् मूला अनुशता कर्मानुबंधी मनुष्य लोग के अन्वय एवं शब्दार्थ तथ उस संसार वृक्ष की गुण प्रवृद्धा तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय सवाल विषय भोग रूप कोपलों वाली शाखा देव मनुष्य और तिरक आदि योनि रूप शाखाएं ऊपर सर्वत्र अधत्रता फैली हुई है मनुष्य लोक मनुष्य लोक में कर्मानुबंधि कर्मों के अनुसार बांधने वाली मुलानी अहंता ममता और वासना रूप जड़े अपी भी अधा अधर्धम ऊपर अनुसंत कई लोगों में व्याप्त हो रही है नेह तथोपल ना तो न चादीर्ण चम प्रतिष्ठा अस्वत्थम सुविध मूलम असंग चित्वा दृढ़ अस्य तथा न न न आदि अच्छा उपलभ्य नादी नस्वस्थम सुरूढ़ अन्वय एवं क्षुद्ध अ संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है तथा वैसा यहाँ न नहीं उपलब्ध पाया जाता, जाता क्योंकि न न आदि आदि है च और न अंत अंत है चा न इसकी संप्रतिष्ठा अच्छी प्रकार से स्थिति ही है अतः इसलिए केलम इसूढ़ मूलम अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलो वाली अस्वस्थम संसार रूप की के वृक्ष को विधेयन दृढ़ असंग शस्त्र द्वारा हित्वा तथा वैराग्यूपस्त्रा चित्वा कात पदम तत्परिमित यूय पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराण सदचेद पिमागित यहां से भूय तमेच आद्य पुषम प्रपद्ये ये प्रसृता पुराण अन्वय शब्दार्थ तत उसके उस पदम परम पद रूप परमेश्वर को परिमार्ग भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गताह गए हुए पुरुष हुया फिर न निवर्तन थी लौट कर संसार में नहीं आते क्या और यतः जिस परमेश्वर से किस पुरानी पुरातन प्रवृत्ति संसार वृक्ष की प्रवृद्धिता विस्तार को प्राप्त हुई है तम एव उसी पुरुष नारायण के मई शरण हूँ इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस प्रपद्य परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए निर्मानमोहा जितसंगदोषा विनिवृत्य काम द्वंद्विमुक्ता सुख दुख सी गूझा पद्म व्यय अध्यात्म विनिवृत्त काम द्वंद विमुक्ता सुख दुःख संज्ञा मूढ़ पदम अव्यय तवय एवं शब्दार्थ निर्माण मोहा जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है जित संघ दोषा जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है अध्यात्म नित्या है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है विनिवृत्त कामा जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है सुख दुख संग सुख दुख नामक द्वंद्व द्वंद्व ऐसी विमुक्ता विमुक्त अमूढ़ा ज्ञानीजन तत् अव्यय अविनाशी पदम परम पद को गति प्राप्त होते हैं न तद्भाष्यते भाष्यते सूर्यो न शंको न पावक यदत्वा नीवर्त ताम परम न तद्भाष्यते सूर्य न श न पव यद न निवर्तनतेमय एवं शब्दार्थ जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तनते लौट संसार में नहीं आती तय प्रकाश परम पद को न सूर्य सूर्य भाष्य प्रकाशित कर सकता है न शक चंद्रमा न पावक अग्नि त वही मम मेरा ममीवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनस्तियांद्रिया प्रकृति दर्शति पदक्षीद मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन द्रिया प्रकृति कर्षति अन्वय शिव जीव शब्दा जीवलोकेह में सनातन पनातन जीवभूत जीवात्मा मम मेरा अंश अंश है प्रतिष्ठान इन प्रकृति में स्थित मनस्थ स्थान, मन और पांचों इंद्रिया इंद्रियों को कर आकर्षण करता है शरीर यद वापनोतिश्वर गृही तैता से जाति वायु अपि शरीरम यही संया की वायु गंधान इव आशियात वायु वायु आशियात दंध के स्थान ऐसी गंधान गंध को इव जैसे ग्रहण करके ले जाता है वैसे ही ईश्वर देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का उत्क्रामी क्या करता है तस्म उससे इंद्रियों को गृह भ्रमण करके या फिर जिस शरीर शरीर को अवापनौती प्राप्त होता है तस्मी उसमें संयासी जाता है श्रोत्र चक्षुस्पर्शन च्राणमे अधिष्ठा मन विषयानोपेव परेद स्पर्शन च्राणमे अधिष्ठा मन विषयान उपेवती अयम यह जीवात्मा स्त्रोत्रोत्र चक्षु और स्पर्शनम तथा रत्नम नाक क्या और मन मन को अधिष्ठाय अधिष्ठायश्रय करके तथा इन सबके सहारे से ऐसी विषयान विशो का उपेवेवके सेवन करता है उत्क्रम स्थित नुपश्य पश्यक्षुषेद उत्क्रम्त स्थित भुंजान वुणान्वित मूढ़ न अनुपश्य ज्ञान अनुयाय एवं शब्दार्थ उत्तम शरीर को छोड़कर जाते हुए को वा अथवा वितम शरीर में स्थित हुए को वा अथवा वृष्णु को भोगते हुए को इस प्रकार गुणान्वित तीनों गुणों से युक्त हुए को अभी भी विमुढ़ अज्ञानी जन न अनुप्य नहीं जानते केवल ज्ञान चक्षुष ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही पश्य तत्व से जानते हैं है यो योगिश्चनम पश्यंतावस्थित आत्मानो नैनं योकृत आमो नैन पश्येद योगि पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् अवस्थित यसन अकृता अन्वय शुद्धा यत्न करने वाली योगि योगी जन भी आत्मनी अपने हृदय में अवस्थितम स्थित इस आत्मा को पश्चन थी तत्व ऐसी जानते है क्या किन्तु अपितात्माना जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अचेत अज्ञानी जन तो यत्न करने पर अपी, इस आत्मा को न पश्य नहीं जानती यदा दिख्य गेजो जगद भाष्य से खिलम्रम की यारण तेजो विधि माम क्षेत्र आदित्य गेज जगत भाष्यते यत् चंद्रम यत् यनौ तब तेज विधिमाकमय एवं शब्दार्थ आदित्य गुर्य में यत् जो तेज तेज अखिलं संपूर्ण जगत जगत को भाष्य प्रकाशित करता है चा, चा, जो तेज चंद्रमसी चंद्रमा में है उसको तू मामकम मेरा ही तेज तेज विधि जान गुता धारियाम्य हम उमोजता चौषधी सर्वा सोमो भूत आत्मका पदशील गुता धारियामी अहम अहम् था उष्णा च औषधि सर्वा सोम भूत आत्मका अन्वय एवं शब्दार्थ च और अहम् मैं ही गाँव पृथ्वी में आविश प्रवेश करके ओझा अपनी शक्ति सी भूतानी सब भूतों को धारियामी धारण करता हूँ च और रसात्मक रस रश स्वरूप अर्थात अमृत में सोमह चंद्रमा खुतवा होकर सर्वाह सम्पूर्ण औषधि औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को खुशामी खुश करता हूँ अहम वैश्वा नरो भूत प्राणीनाम देहम आश्रिता प्राणापान समयुक्त पचा चतुर्विधम परीद अहम वैश्वा नर भूत प्राणीनाम देहम आश्रित प्राणापान समयुक्त पचा चतुर्विधम अहम सब प्राणियों के देहम शरीर में आश्रिता स्थित रहने वाला प्राणापान समायुक्त प्राण और अपमान से संयुक्त वैश्वानर वैश्वानर अग्नि रूप होकर चतुर्विधों चार प्रकार की अन्नम अन्न को सर्वस्य पचाता हूँ तिवि मत्स्मृतिमोहन वेदरहमे वेद्यो वेदात वेद विदक्षी सर्विद्धि सन्निष्ट मत् स्मृति जानमनमच वेद अहम एव वेद वेदांत वेदवित अन्वय एवं शब्दार्थ अहम् मैं ही सर्वस्य सब प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट अंतर्यामी रूप से स्थित तथा चा मैसे ही स्मृति है स्मृति ज्ञानम ज्ञान च और अपोहनम अपोहन विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाली संशय विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है भवति होता है च और सर्व सब वेद वेदों द्वारा अहम मैं एव ही। जानने के योग्य हूँ वेदांत कृत वेदांत का कर्ता च और वेदवीत वेदों को जानने वाला अहम मैं एवं ही पुरुषो लोके छाक्ष चरस एव च चर सर्वाणी भूतानी थर उच्य से पदछेद पुषौ लोके अक्षर एवर सर्वाणी भूता अन्वय एवं शब्द लोके इस संसार में चर और क्षर अविनाशी एव भी इमो दो, दो प्रकार की पुरुषों पुरुष है सर्वाणी संपूर्ण भूतानी भूत प्राणियों की क्षर नाशवान च और कूटस्थ जीवात्मा अक्षर अविनाशी उच्य कहा जाता है दाहिता, यो उत्तम पुरुषस्वन्या पर लोकत्र बिहर्श्वर परमात्मा इति पुरुष तो अन् परमात्मादाहकत्र बिहर्ती अव्य ईश्वर उत्तम उत्तम पुरुष तू पुरुष अन्य ही है यह जो लोकत्र तीनों लोकों में आविश प्रवेश करके बिहारती सबका धारण पोषण करता है अव्यय अविनाशी इति इस प्रकार कहा गया है तो हम वेदेचा यस्तीचोत्तमस्ोकेरमतीत अक्षरा अभी अतः अस्म लोके वेदे च पुरुषोत्तम यस्मा क्योंकि अहम् मैं क्षर नाशवान जड़ क्षेत्रसि तो सर्वथा अतीत अतीत हूँ च और अक्षराज अविनाशी जीवात्म से अभी भी उत्तमः उत्तम अतः इसलिए लोके लोक में चर वेदोत्तम पुरुषोत्तम नाम से यो मूढ़ो जाति पुरुषोत्तम स सर्विद भजति माने सर्व भारत पदछेद यह मूढ़ जा पुरुषोत्तमम् सह सर्वित भजती मर्व भारत अन्वय एवं शब्दा भारत हे भारत यह जो असमूढ़ ज्ञानी पुरुष मुझको एवं इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जानाति, जानता है स वह पुरुष, भावीन सत्कार से निरंतर मूज वासुदेव परमेश्वर को ही भजती भजता हैतम शास्त्र इध मुक्त मया नघ एक बुद्धवा बुद्धिमान चाह इदं उक्तं अनग अनग बुद्धिमान् अर्जुन बुद्धवाजुन इस प्रकार इदम युह्यतम अतिरहस्य युक्त गोपनी शास्त्रम, शास्त्र मना मेरे द्वारा उक्तम कहा गया इसको तत्त्व से जानकर बुद्धिमान ज्ञानवान क्या और कृत कृत्य कृतार्थ हो जाता है ओम तत्ति श्रीमद भगवत गीतासु उपनीतु ब्रह्मवीद्याग् श्रीकृष्णाजुन संवाद पुरुषोत्तम योगनाम पंचदसोध्याय